विशेष रूप से अभी रिटायर हैं लेकिन बिजली विभाग में अपनी सेवा देते हुए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनका है जो हम लोग उन्हीं के द्वारा सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से बीएस एस सर का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर्वप्रथम सभी को नमस्कार करता हूं नमस्कार नमस्कार तो रावत सर मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए हाँ मेरा नाम भीम सिंह रावत जी पेशे से मैं इंजीनियर हूँ मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी और तीन बच्चे हैं दो बेटियाँ है, एक बेटा तीनों बच्चे आ, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और तीनों बच्चे सर्विसेज में हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं एक किसान परिवार से संबंधित हूँ और मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडीज उसके बारे में कुछ आपको शेयर कर पाऊँगा बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है और मैं चाहूँगा कि आप अपना अनुभव ज़रूर बताइए जी मैंने अभी अपने बारे में थोड़ा बताया है आपको क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो रूरल रहा है आहा, और रूरल में एजुकेशन को लेके कितनी प्रॉब्लम्स समस्याएं जो एक स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट फेस करता है वहाँ पर उस टाइम में जब मैंने एजुकेशन ली तो एज ए पेरेंट्स भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी नहीं। तो नहीं। उनके बारे में मेरा एक कटु तजुर्बा रहा है कि कई बार हम जो इंटीरियर बिलोंग इंटीरियर विलेज से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर कई टाइप की प्रॉब्लम्स स्टडी पीरियड में आती हैं जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है बिल्कुल, बिल्कुल तो कहीं पर अच्छे स्कूल नहीं हैं कहीं पे फाइनेंस अच्छा नहीं है पेरेंट्स को कन्विंस करना उनका स्टडी के प्रति उनका आ, एक दायित्व समझाना समझना वो बड़ी एक विशेष प्रॉब्लम रही है पीछे हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मेरा एक तजुर्बा ऐसा रहा है कि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूं मेरे परिवार में सेवेंटी लोग पढ़े लिखे हैं बहुत हाँ मैं एक बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करता हूँ मेरे पिताजी और चाचा जी आठ भाई हैं उनमें मैं सबसे बच्चों में मैं सबसे बड़ा हूँ इसलिए मुझे एक अलग तजुर्बा हुआ है जीवन का <laughs> तो मैंने स्कूलिंग मेरे गांव से की और क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन ऐसा है कि शादी स्कूलिंग एज में ही जल्दी एज में ही कर देते हैं छोटी उम्र में ही शादियां कर देते हैं अच्छा, अच्छा, अच्छा, और मेरी भी शादी नाइन्थ क्लास में पंद्रह साल की एज में ही कर दी गई, गई। अच्छा। तो अब क्योंकि वो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था पर मेरी सोच कुछ आगे कुछ करने की थी तो मैं एजुकेशन से जुड़ा रहा वो शादी और अलग जो गाँव की घर की परिवार की प्रॉब्लम्स थी उनको फेस करते हुए मैंने कभी वहाँ से अपने को एजुकेशन से हटाया नहीं बिल्कुल बिल्कुल इनिशियली मैंने आई डिड माय डिप्लोमा थ्री ईयर डिप्लोमा फ्रॉम पीएमई एम ई पॉलिटेक्निक मथुरा देन ज्वाइन सर्विस क्योंकि घर में कई फाइनेंशियल क्राइसिस थे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो मुझे सर्विस तुरंत ज्वाइन करनी पड़ी पर मेरा पढ़ाई के प्रति जो टेस्ट था जो सोच थी वो बनी रही हुँ, हुँ, उसके बाद मैंने दस साल जॉब की हम्म दस साल जॉब करने के बाद एक हरियाणा गवर्नमेंट में एक प्रोविजन इज देयर कि हम आ, आ, सर्विस के साथ साथ अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं हम्म तो मैंने उस फैसिलिटी का फ़ायदा लेते हुए आरिशी कुरुक्षेत्र में एडमिशन लिया और वहाँ से रेगुलर तीन साल सर्विस के साथ साथ मैंने वो इंजीनियरिंग को कम्प्लीट किया अगेन उसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया उसके बाद मुझे फिर तीन प्रमोशन लेके और मैं इस सवि डिविजनल पोस्ट से रिटायर हुआ <laughs> तो एजुकेशन का महत्व मैं इसलिए ज़्यादा कहना चाहता हूँ कि मैंने इनिशियली बहुत नीचे से स्टार्ट किया और मैं क्लास वन अफसर क्लास वन पोस्ट तक पहुँचा <laughs> मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई लेकिन उसको उस इम्पैक्ट को भी <laughs> मैं ओवरकम करते हुए मेरा जो गोल था वो गोल मैंने अपना यथावत पूरा किया हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जो है एक्सपीरियंस रहा है और हरियाणा का जो कल्चर रहा है आ, वहाँ पर जैसे आपके परिवार में जो कल्चर रहा बचपन में ही शादी किया जाता है बच्चों का तो उससे जो है काफ़ी चीज़ें जो है हो सकता है कि बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाए और बड़ा अलग चीज़ें भी हो जाए तो निश्चित तौर पर आपका रुझान पढ़ाई की तरफ था और कुछ करने का लक्ष्य था तो आपने उसे बड़े अच्छी तरह से बैलेंस करते हुए आगे बढ़े और मैं चाहूँगा कि जैसे अब बिजली विभाग की हम लोग अगर थोड़ी सी बात कर ले हैं तो हरियाणा सरकार किस तरह से सजग है उन चीज़ों को करने की हरियाणा सरकार बिजली को लेकर बहुत ही सजग है हमारे यहाँ बहुत ही बड़े बड़े जेनेटिंग प्लांट्स हैं मेन जो हमारे जेनेटिंग प्लांट्स हैं पानीपत यमुनानगर और हिसार क्योंकि मैं इस जेनेटिंग स्टेशन से जुड़ा हुआ हूँ मेरी जॉब इसी अच्छा। में मैक्सिमम रही है तो मुझे उसका विशेष ज्ञान है <laughs> तो उस पर मैं थोड़ा एलोबरेट यही करूँगा कि आज की तारीख में भी हरियाणा बिजली के मामले में काफ़ी इंडिपेंडेंट है अच्छा अच्छा तो वहाँ पर कोल से बिजली जनरेट किया जाता है हमारे यहाँ यस हमारे यहाँ दो तरीके से बिजली को बनाया जाता है एक हाइडल से और एक स्टीम से अच्छा जिसको हम थर्मल पावर स्टेशन बोलते हैं तो हाइडल से हमारे पास एक ही प्लांट है जो कि यमुनानगर है बाकी तीन, तीन प्लांट हमारे पास थर्मल, थर्मल पावर स्टेशन पार्वर से, से।, से अच्छा इसके अलावा जैसे हम लोग आज जो है सिस्टम जैसे सोलर से भी बिजली बनता है अभी तो अभी हाँ, सोलर हाँ। का कुछ उपयोग या कुछ अभी रिसेंट टाइम में सोलर का बहुत बड़ा उपयोग हम ले रहे हैं और हमने भी दो प्लांट वहां पर एस्टेबलिश किए हैं सोलर से और उसका कई फायदे भी हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है लेकिन रनिंग कॉस्ट ज़ीरो है हाँ दूसरा वहां हमें एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हमने सोलर को एस्टेब्लिश किया है अच्छा अच्छा तो हमारे पास जमीनें जमीने पहले पड़ी हैं हाँ। हमारे पास जो बेकार जमीनें हैं है, हमने वहाँ पर सोलर को एस्टेब्लिश करके और उसको गोल्ड में चेंज कर दिया है अब हमें वही जमीन हाँ <laughs> गोल्ड दे रही है बिजली दे रही है पावर दे रही है, है। हाँ और उससे अब हम एस्टेबलिश uh, हुए हैं और प्रॉस्परिटी की तरफ अग्रसर है बिल्कुल बिल्कुल शुरू शुरू में मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट वाली बात को लेकर ही शायद डिसीजन लेने में टाइम लगा होगा हाँ बिल्कुल क्योंकि ये अभी जो सोलर का जो सिस्टम है उसको हमारी यहाँ लोकल कंपनियां नहीं बना पा रही थी तो ये सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्ट होता था और वो भी चाइना से तो चाइना मुंह मांगे अपनी कीमत <laughs> वसूल कर रहा है इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा रिलायबिलिटी फैक्टर जो हम चाइना से ज़्यादा नहीं रखते हैं तो अभी लेकिन अब अभ कुछ लोकल कंपनीज हमारे यहाँ मैनुफेक्चरिंग सिस्टम में इन्वॉल्व हो गई हैं तो अभी इसकी कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें लोकली एवेलेबल है तो ये अभी ग्रोथफुल है और बेनिफिशियल भी बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि एक रेवोल्यूशन होगा अगर हम इट्स इट इन द पावर सेक्टर और नो डाउट ये आगे अगले जो टाइम में ये मील का पत्थर साबित होगा हमारी प्रोग्रेस में हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। और मुझे लगता है कि किसानों को भी इससे बहुत बेनिफिट हाँ बिल्कुल किसानों को आजकल हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम है हमारे जो दो तरीके से हम आजकल सोलर जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं जी, जी, जी। एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन यानी ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड अच्छा। तो ऑफ ग्रिड में हमारा क्या है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो दिन में धूप निकलते ही प्लांट जो जेनरेशन शुरू कर देता है और हमारा काम हो जाता है चाहे हम पानी चला रहे हैं चाहे हम चक्की चला रहे हैं चाहे हम कोई अचारा कूटने वाली चक्की चला रहे हैं तो लेकिन एक जो ऑन ग्रेड सिस्टम है उससे हम अपने कार्य तो कर ही रहे हैं पर जो हमारी जो स्पेयर इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम अपनी लाइन में इनपुट कर रहे हैं और उसके एक पैसे के रूप में अर्निंग के रूप में उसको हम ले रहे हैं अच्छा अच्छा तो क्या ये एक किसान जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन है क्या ये भी ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कमा सकता बिल्कुल, है प्रोविजन हम हमारा एक डिमार्केशन उन्होंने सेट किया हुआ जो जो किसान दो एकड़ जमीन रखता है और वो सोलर लगा सकता है और उसके लिए हमारे पास सब्सिडी भी है अच्छा हाँ हमारे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अलग से सब्सिडी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी थर्टी 65 परसेंट सब्सिडी दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट भी 65 सब्सिडी दे रही है अपनी प्लांट्स में सेंटर गवर्नमेंट के प्लान्स में सेंटर गवर्नमेंट देती है अदर देन जो हमारे प्रोविजंस है वो स्टेट गवर्नमेंट भी देती है चलिए ये बहुत अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे राजस्थान सरकार भी इस पे काम कर रही है और सभी सरकारें धीरे धीरे जो है इसको अच्छी तरह से अगर इस पे काम किया जाए और अपने ही भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग चीजें अगर उपलब्ध हो जाए सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कि फिर तो बल्ले बल्ले ही बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अभी अभी जो रिसेंट टाइम में जो देखने को मिल रहा है जी, जी, हमारी बहुत जो इंटरप्र हैं उन्होंने इस फील्ड में अपने को आगे लाए हैं वो और अभी काफ़ी जो कंपनीज हैं वो सोलर सिस्टम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं उससे हमें नेचुरली बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत तो रवस सर मैं चाहूँगा कि कोई एक गीत जो आपको बहुत पसंद हो बहुत अच्छा लगता हो दिल के करीब हो उसका एक लाइन सुनाइए हाँ देखिए वैसे तो मेरा गाने और गीत में बहुत इंटरेस्ट रहा है आ, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें थोड़ा हल्की हो गई हैं फिर भी आपने आग्रह किया है तो मैं एक जो छंद मुझे याद है किसी गाने के जो मैं बहुत गुनगुनाया करता था अपने स्कूल टाइम में वो मुझे थोड़ा सा अभी मैं आपको आपके सामने रखूँगा बिल्कुल बिल्कुल मेरे महबूब इनायत होगी आज तेरी गलियों में मोहब्बत होगी रावत सर बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है और इसके पीछे कुछ स्टोरीज भी आपके बचपन के स्कूल हाँ, के रहे इसके पीछे एक स्टोरी <laughs> थी तो थोड़ा बहुत हमें किसी मित्र से एक बहुत ही अटैचमेंट हो गई थी और क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग बिछड़ जाते हैं और फिर जिंदगी भर मिलान नहीं होता तो मैं एक इस गीत के उससे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी जितने भी टाइम कोई मिलता है तो उससे प्रेम से आत्मीयता से अटैचमेंट रखें और आगे अपने संबंध बढ़ाते रहें बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया रावत सर मुझे लगता है कि हमारे जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में आते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं लेकिन यही है कि आप उस चीज़ को कितना अच्छी तरह से मैनेज करके रखते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं किसी को बिना दुख दिए अगर आप प्रेम करते हैं और निस्वार्थ प्रेम है तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं फलीभूत होता है और उससे सुखद अनुभूति होती हैं और जब भी आप याद करते हैं तो सुखद अनुभूति आपको मिलती रहती तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत प्यारा सा ब्रेक लेते हैं और जिसमें अभी रावत सर ने जिस गीत को गुनगुनाया है वही गीत आपके लिए सुनाते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो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 नम नगुमा बफा गा गा तनम तुझसे सुनाना जाता सनम फिर आज इधर आया मगर ये कह ले दीवाना खत्म बस आज ये वह शत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब मेरी तरह तू आ भरे तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे तूने ओ सनम हाए हसितम तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पर भी नायत होगी आज र तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब कयामत होगी आज रुआ तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बातें मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुनना हैं और बीएस रावत सर हमारे साथ हैं फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं और बिजली में जो विशेष रूप से उन्होंने काम किया है एज अभियंता तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सभी लोग जो हैं जब सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन जब प्रैक्टिकल लाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं सोलार की जब बात करते हैं तो सोलार में खुशी हमको इतनी होती है कि हमें जीरो मेंटेनेंस वाली चीज़ें होती हैं हमें सूर्य की जो रोशनी है धूप से हमें बिजली मिलेगी लेकिन बस उसको जो इंस्ट्रूमेंट है उसको जो इस्टेबलिशमेंट शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें कर देती हैं और उसके बारे में हमें पूरी समझ नहीं होने के कारण मुश्किलें आती तो अब हम लोग उसको थोड़ा सा सहज एक किसान के लिए अगर समझो दो एकड़ वाली उसके बारे में थोड़ा सा अगर विस्तार से आकर आप बताएंगे तो मेरे लग जी मुझे बिल्कुल, लगता है कि हमारे किसान भाइयों को ज्यादा जी जी, जी जी बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा जो हमारे छोटे किसान भाई हैं उनको तीन किलो वाट पाँच से उनका गुजारा आराम से हो जाता है और जहाँ पर पानी का लेवल 60 फुट से और 115 सौ पंद्रह फुट तक है वहाँ के लिए ये सोलर बहुत ही बेनिफिशियल सिस्टम है आ, और ये जो छोटे किसान भाई हैं हमारे ज जिनके पास दो एकड़ से पाँच एकड़ तक ज़मीन है उनके लिए सोलर बहुत ही बेनिफिशियल है और हमारा इससे सिंचाई भी छोटे मोटे हमारे डे टू डे के काम भी आराम से क्रियान्वित हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें इनिशियली अभी जो इन्वेस्टमेंट है तो पहले से कम हो गई है या फिर जी जी बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा इसमें वैसे तो हमारे पाँच किलोवाट का जो हम सिस्टम सोलर सिस्टम लगाते हैं उसमें हमारे पास राउंड अबाउट टोटल अगर हम मिला के देखें तो तीन से चार लाख का खर्चा आता है लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं तो उसको टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी मुश्किल से अस्सी से पिचासी हजार रूपए में ही वो हो जाता अच्छा अच्छा अच्छा बाकी सब सब्सिडी सब सब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें अपना योगदान देती बिल्कुल बिल्कुल। तो हरियाणा में जो किसान है उनके लिए तो मेरे से ये बहुत, स्कीम है। बहुत अच्छी स्कीम है मैं आपको इस आप माध्यम से बताना चाहूंगा की हमारे हरियाणा में सिक्सटी परसेंट किसानों ने ये सिस्टम ऑन कर लिए है अरे वाह और हमारे यहाँ अब हम डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक ये एक प्रिवलेज दी जाती है कि पहले आप अगर हो सकता है तो सोलर लगाएं अगर सोलर मैं आपको कहीं कोई वहाँ उसको एक्टिवेट करने में कटनाई है तो ही बिजली का कनेक्शन लें बिल्कुल नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं नहीं तो जरूरत नहीं <laughs> बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर समझो किसी का भवन है या बिल्डिंग है और वो लोग अगर करते हैं और उनका अगर ऊपर के छत में वो सोलर पूरा लगा लेते हैं तो उसमें क्या सिस्टम है इसके बारे में भी थी? मैं थोड़ा सा हमारे यहाँ ये भी फैसिलिटी है कि हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे भी सोलर लगा सकते हैं कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल उनपे तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से प्रिवलेज है ही है हुँ, हुँ, हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे भी अपना एक सोलर सिस्टम खड़ा कर सकते हैं और उससे हम जो हमारा कैलकुलेशन में हम जब हम जाते हैं तो एक साल डेढ़ साल के अंदर हमारी पूरी कॉस्टिंग उसकी आ जाती है अच्छा अच्छा बिल्कुल उससे उस इंफ्रास्ट्रक्चर उस की कॉस्टिंग हमारी डेढ़ साल और दो साल के बीच बीच में कम्प्लीट कवर हो जाती है अच्छा, अच्छा। और इसकी जो लाइफ है वो अप्रोक्सीमेट 25 इयर्स है तो हम आप ये लगा लीजिए मोटा मोटी 22 साल हम इसको फ्री में यूज करते हैं अच्छा जिनके पास ऑलरेडी फिर बिजली का कनेक्शन है अगर वो सोलर लगाते हैं हाँ, तो उनकी जो बिल की बिल्कुल, है, वो बिल्कुल, बिल्कुल। करते हाँ, है, उसके क्या? बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा वहाँ भी हमारा उसको हम ऑन ग्रेड बोलते हैं अच्छा अच्छा ऑन ग्रेड में हमारा एक नेट मीटर लगता है नेट मीटर का क्या होता है कि अगर हमें चाहिए बिजली तो हमें बिजली भी देगा अगर हम बिजली बनाते हैं तो बिजली लेगा हम्म तो सोलर सिस्टम जो हम लगाते हैं सोलर सिस्टम से जब तक हमें अपनी बिजली चाहिए तो हमें बिजली सोलर से मिलेगी सपोज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमें जरूरत नहीं है बिजली की तो हम फिर ऑनग्रेड बिजली को सप्लाई करते हैं और उससे हमें हमारे जो बिलिंग सिस्टम है ऑटोमेटिक वो रिकवर हो जाता है और वो पैसा कट के हमें बिल देना पड़ता है और कई जगह हमने देखा गया है कि हमें एक पैसा भी बिल्का नहीं देना पड़ता क्योंकि हम बनाते ज्यादा हैं खर्चा कम करते हैं तो ये मेरे ख्याल से अगर सोलर लगा लेते हैं तो विन विन विन विन सिचुएशन। सिचुएशन हमारे साथ रहती है इसीलिए हमारा स्टेट में और इवन मैं तो ये कहूँगा कि पूरे हमारे भारत में इसको बहुत ही आगे आगे आगे गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है तो इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात रावत सर आपने बताया और मुझे लगता है कि जो हमें सुन रहे हैं और वो किसान भाई कभी कभी न्यू चीज को अपनाने में थोड़ी सी मुश्किलें उनको लगती हैं और मुझे लगता है कि कई बार हम लोग जो है नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं समझ में नहीं आता कभी कभी किसान भाई उनको बिल्कुल बिल्कुल तो आज उसके लिए भी हमने एक इस चीज़ को लेके भी हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल चलते हैं अरे वाह हाँ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इसके बारे में काफ़ी अवेयर करती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी, भी, भी और इंस्टीट्यूट के भी थ्रू भी और डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसके थ्रू भी हुँ, हुँ। हम लोगों को इंसिस्ट uh, करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सोलर पे जाए हम्म बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी किसान भाइयों को इस विषय पर जो है अच्छी जानकारी मिल रही है। अगर आप खेती कर रहे हैं और खेती में आपको सोलह लगाने में बड़ा आसान हो सकता है अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की दृष्टिकोण से अगर आप तैयार हो जाते हैं तो खेती के साथ साथ आपको बिजली भी मैन्यूफैक्चरिंग आप कर सकते हैं सोलर के माध्यम से अपना भी पूरा कर सकते हैं और बचा हुआ बिजली जो है आप सरकार को भी दे सकते हैं या फिर आप अपने जो दूसरे किसान भाई हैं उनको भी आप ये बिजली दे सकते हैं तो एक बहुत ही अच्छा विकल्प है हमारे पास और आज से पहले जैसे हम लोग और ये ज़ीरो मैंटेनेंस वाली चीज़ें हैं थोड़ा सा इसको अगर आप ठीक से समझ लेते हैं और कुछ अच्छी ट्रेनिंग जो मिलती हैं सरकार की तरफ से उसे अगर आप अटेंड करते हैं तो यह आपके लिए विन विन सिचुएशन का काम करेगा और एक बार बिजली अगर आपका खुद का बनना शुरू हो जाता है तो एक पूरा तरह से जो है आप फ्री हो जाते हैं फ्रीडम से आप काम कर सकते हैं और निश्चित तौर पे आ, पूरा जो खेती का काम भी आसान हो जाता है और बिजली भी आपको मिल जाती है तो अच्छा ही है और इसका ऊपर आप मैं चाहूँगा कि इस पर आप थोड़ा सा मंथन करके चिंतन करके आगे आइए और सरकार आपको तो मदद करने के लिए तैयार है और मुझे लगता है कि अगर हरियाणा सरकार आपको जो है एटी सिक्सटी टू एटी अगर आपको डिस्काउंट सब्सिडी दे रहा है तो बाकी सरकारें भी या ये चीज़ें करती ही होगी क्योंकि आ, सिस्टम तो एक ही जगह से बनता है और सभी सरकारें जो हैं इस तरह के स्कीम्स आपको देते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में अपने कृषि विज्ञान केंद्र से या फिर बिजली विभाग से थोड़ा संपर्क करके अपना ज्ञान बढ़ाइए और इसका उपयोग करें आ, रावत सर बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपकी बातें सुनकर और मैं चाहूँगा कि जी और एक आपके माध्यम से मैं जो भी मेरे सुनने वाले हैं जी जी जी आ, उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा एक मैसेज देना चाहूँगा कि हम क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ तो अच्छे हुँ. से समझ सकता हूँ आजकल हम जो हमारी माता है जिसको हम धरती माता बोलते हैं हुँ. उनको हम पेस्टिसाइड्स का आ, एक्सट्रीम यूज करके उसको हम डेस्ट्रॉय करते जा रहे हैं भिल्कुल तो भिल्कुल। मैं इस आपके माध्यम से एक ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि हमने ऑर्गेनिक फसलों पर जोर देना है ताकि हमारी जो हेल्थ हमारी आने वाली पीढ़ी और धरती माता को अच्छे से संभाल सकें बिल्कुल बिल्कुल जी जी डी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम सभी को फिर से जो है हमें भारत की जो सभ्यता है संस्कृति है पूर्व में जिस तरह से हम नेचर से जुड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे बस उसी की तरफ हमें वापस आगे बढ़ना है और इसके लिए सरकार भी ख़ास इस तरह के मुहिम चला रही है कि फिर से किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हम सभी को एक नए भारत की ओर अग्रसर करती हैं तो निश्चित तौर पे मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़रूर करें केमिकल फर्टिलाइज़र का जितना हो सके ना यूज़ करें उतना अच्छा है तो रावस सर थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है और जाते जाते मैं जनता जनार्दन के लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल <laughs> मैं अपने आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूं कि जीवन में जो भी करें ऑनेस्टली करें ज्ञान बढ़ाएं हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखें और लाइफ में जो समाज के लिए करना चाहें अवश्य करें क्योंकि मैं भी रिटायरमेंट के बाद आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ और मेरे पास जो भी पेरेंटल थोड़ा सा जो जमीन का टुकड़ा है हुँ, हुँ, मैं उसको अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ और उसको डेवलप कर रहा हूँ और अपना मैक्सिमम टाइम वहीं इन्वेस्ट करता हूँ चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया रावत सर और मुझे लगता है कि जिस तरह से आप अपना जो है आ, किसान परिवार से हैं तो फिर वापस आप रिटायरमेंट के बाद किसानी कर रहे हैं और मुझे सुनकर भी अच्छा लग रहा है क्योंकि हर माँ बाप का अपना सपना रहता है कि बेटा जो है अपना ही बिज़नेस करते रहे अपना माँ बाप का नाम रोशन करें तो बिल्कुल आपने रिटायरमेंट के बाद फिर से अपनी पुस्ताना जो बिजनेस है एग्रीकल्चर वो आप कर रहे हैं तो मैं बहुत खुशी हुई तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएँ करते हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आप आए हैं तो यहाँ से क्या लेके हाँ जाना? बिल्कुल बिल्कुल <laughs> यहाँ मुझे बिल्कुल आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज मेरी आत्मा का एक अलग से जन्म हुआ है <laughs> अच्छा। मुझे अपने आप में एक ये पता लगा कि मेरे अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ है जी। जो कि मुझे ढूँढना है और यहाँ परमात्मा को आत्मा के थ्रू हम कैसे पा सकते हैं ये यहाँ से मैं आज एक ले लेसन लेके जा रहा हूँ <laughs> क्या बात है बहुत ही प्यारा सा लेसन आप लेके जा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इस लेसन को आप प्रैक्टिस भी करें दूसरों को भी सुनाएं क्योंकि कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता बढ़ता है, है। तो निश्चित तौर पर आपका ये जो ज्ञान है शायद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा अभी जो मिल गया है इसको आप यूटिलाइज करें और इसका जो चमत्कार है <laughs> बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको जरूर बिल्कुल अपने में उतारने की कोशिश करूंगा बिल्कुल, बिल्कुल और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ मैं तीन दिन हो गए मुझे आए हुए यहाँ हाँ। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ वैसे तो देखो ये बहुत ही अलग जगह है ओम शांति का जो ये सेंटर है यहाँ पर बड़ा ही खुश माहौल और एनवायरनमेंट एक दूसरे से लोग बड़े प्यार से मिलना व्यवहार करना सबसे बड़ी बात यह है कि सब एक ही नज़र से सबको देख रहे हैं ये बड़ा ही एक आ, रोचक विषय मेरे लिए है <laughs> कोई हाँ तो आत्मा से हम परमात्मा को कैसे पाए जी जी रावस सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आप जो मूल ज्ञान हैं उससे लेकर जा रहे हैं और ये इतना कीमती है जिसे कोई खरीद नहीं सकेगा आप कितना भी दल दौलत इसके लिए लगा बस इस कीमती हीरे को जो है आप इसका प्रयोग करें जीवन में ज्ञान को धारण करना बहुत इम्पोर्टेंट है सुनना पहला कार्य है दूसरा कार्य आता है कि आप उसे इम्प्लीमेंट करें आप जब धारणा युक्त होकर आप उसे अपने आत्मा के अंदर उतारेंगे तो निश्चित तौर पे चमत्कारी होगा और आपके जीवन के अंदर देवत्व को आप प्राप्त करेंगे और ऐसी शुभ के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए और रावत जी की जो बातें कहीं ना कहीं आपके दिल तक पहुँची हो तो उसे आप यूज़ करे, उसके ऊपर काम करे और सफलता पाए ऐसी शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणीसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो